आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु 90.4 टी सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए बंधा हुआ एक धागे एक में भाई बहन का प्यार राखी त्योहाराखी गो का, त्योहार का त्योहार। नमस्कार आप सुंदर रेडियो फोर एफ एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन का ये पर्व बहुत ही भारत में अहम भूमिका निभाता है और कई लोग इसके अलग अलग रूप रंग को तो अपने शब्दों में दर्शाते हैं तो ऐसा ही कुछ आज हम करने जा रहे हैं तो हमारे साथ आज के शो को सजाने के लिए जोधपुर से आशा पांडे ओझा है जिनसे हम बात करेंगे इस विषय पर और हमारे साथ बीकानेर से मुकेश जी जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे और वो भी कुछ चंद कविताओं के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे और आशा जी भी काफ़ी अलग अलग रूप के साथ राखी के ऊपर उन्होंने काफ़ी कविताएँ लिखी हैं जिसका आनंद आज के शो में हम लोग उठाएँगे तो आप सभी की तरफ से इन दोनों का बहुत बहुत स्वागत है विशेष राखी पर शुक्रिया रमेश भाई आ, सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आप हमेशा सुरक्षित रहें बहुत आगे बढ़े और बहुत तरक्की करें मेरी दुआएं रक्षाबंधन पर मेरे पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के भाइयों के साथ पूरी बहनों के साथ है मेरी दुआएं जी मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आप क्या कहना चाहेंगे रक्षाबंधन पर हमारे सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन तो दुनिया का सबसे पावन त्यौहार है भाई बहन का एक पवित्र बंधन जो है इसको बड़ा सुंदर ढंग से मनाते हैं तो केवल भाई बहन का नहीं भाई भाई का भी आपस में प्रेम हो हमारा प्रकृति के साथ भी प्रेम हो हमारा अपने देश के साथ भी प्रेम हो पूरे विश्व के साथ प्रेम हो और ये दुनिया चल रही है पांच तत्वों पर दल धरती वायु अग्नि आकाश तो इनके प्रति भी हमारा प्रेम हो उनके प्रति सम्मान हो मैं इस संदेश के साथ कहना चाहूँगा कि हमारा सबके साथ पवित्र प्रेम हो वही सच्ची राखी तो क्या है कि इसको मनाएं। मुकेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे विशेष मुलाकात और खास हम लोग बात कर रहे हैं राखी पर वैसे कहते हैं राखी एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि धागों का त्यौहार कहते हैं जहाँ पर हम लोग धागा एक कलाई पर बांधती है बहन और रक्षा की याचना करती हैं और वैसे देखा जाए तो आज के समय में काफ़ी इसके मायने बदल गए हैं और जिस रूप में ज़्यादातर लोग एक बहन की रक्षा के लिए भाई को बहन जो है राखी बांधती है ये हम लोग सोचते हैं या उसके बदले में उपहार कुछ भाई से प्राप्त करती है ये छोटा सा एक हम लोग रूप लेकर चलते हैं लेकिन इसके जो आध्यात्मिक रहस्य है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे आशा पांडे ओझा जी से तो मैं चाहूंगा कि राखी के बारे में आप अपने विचार जरूर शेयर जी जी बिल्कुल रमेश भाई आ, राखी क्योंकि एक बहन को पहले निर्बल माना जाता था और कहीं भी उस पे कोई भी तरह की मुसीबत या आपत्ति आती थी तो वो एक धागा अपने भाई को बांधकर उससे एक प्रण लेती थी कि वो उसकी रक्षा करेगा और भाई भी उसको वचन देता था कि जहाँ कहीं भी उस पर मुसीबत आएगी जहाँ कहीं वो पीड़ा में होगी जहाँ कहीं वो कष्ट में होगी तो वो किसी भी तरह अपनी जान लगा कर, अपनी पूरी आन बान से उसकी रक्षा करेगा तो आज निर्बल केवल बहन नहीं है जो भी निर्बल है जो दुखी है जो दीन है जो बेसहारा है जो भी है आज हमें जरूरत है उन सबकी हम रक्षा का प्रण ले तभी हम सच्चे अर्थों में राखी का महत्व तो समझ पाएंगे राखी का मतलब ही रक्षा होता है तो क्या रक्षा सिर्फ बहन की नहीं रक्षा हमें इस पृथ्वी की भी करनी है रक्षा इस आसमान की भी करनी है जो चीजें हमें जो प्रकृति हमें बहुत सारी चीजें प्रदत्त करती है उसकी भी हमें रक्षा करनी है जल वायु नील पानी हवा इन सबको हमें बचाना होगा बहुत हमारी एक बहुत जनसंख्या बढ़ रही है और ये चीजें बहुत सीमित होती जा रही है बहुत इनमें तो ये चीज़ें कैसे बचाएं जैसे भूमि का बहुत दहन हो रहा है जब रक्षों की बहुत कटाई हो रही है वृक्षों की कटाई होने से जैसे बारिश कम हो रही है तो पानी की कमी हो रही है पानी से अन्न की कमी हो रही है अन्न से इंसान में भूख गरीबी हो ये सब पनप रहा है मारकाट पनप रही है छीना छपकी क्योंकि लोग अपना हिस्से के लिए तो इन सब की रक्षा का प्रण हमें लेना होगा और देश नहीं मैं तो एक ये चीज कहना चाहूंगी कि विश्व की पूरी रक्षा का प्रण हमें लेना होगा कि जहाँ भी जो कुछ गलत है बुरा है उसे मिटाकर बहुत अच्छी चीजें हमें व्याप्त करनी होगी संसार में तभी हम सही अर्थों में राखी के अर्थों को बहुत विस्तृत और व्यापक अर्थ समझती हूँ मैं राखी का जी जी आशा पांडे जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स भी इस बात से वाकिफ हो रहे होंगे कि क्योंकि रक्षा एक मना हर चीज़ की रक्षा होनी चाहिए सिर्फ हम एक भाई को बहन की रक्षा करने के लिए धागा बांधना ये राखी नहीं है राखी का अपना अलग पहचान है और यहाँ तक कि अगर हम लोग इतिहास को अगर पीछे थोड़ा सा देख ले तो मुकेश जी मैं जानना चाहूंगा कि इतिहास में भी कुछ ऐसी कहानियां जैसे राजा हिमय की है और इंद्र राजा की है ये सारी चीजें कहीं न कहीं युद्ध के पहले वाली बात है जी जहाँ पर राखी ने उनकी रक्षा की है तो मुझे ऐसे बताइए राज्य पूरा बच गया है राखी के एक छोटे से धागा बांधने पर सबसे पहले तो इसकी जो शुरुआत है जहां माना जाता है पौराणिक कथा है जिसमें दानुओं पर दानुओं ने इंद्र पर हमला कर और इंद्र की जो सेना है वो इतनी कमज़ोर पड़ जाती है कि लगभग ऐसा लगता है कि हार जाएंगे तो ऐसे समय में इंद्र की जो पत्नी होती है उसका नाम शशिकला था नहीं, नहीं। तो वो तपस्या करती है तो परमात्मा उसे एक धागा देती है नहीं, नहीं। वो धागा जो इंद्र की पत्नी है वो उसे अपने पति को बांधती है उसकी शक्ति से जो है इंद्र पुनः युद्ध में जब जाते हैं तो विजय प्राप्त करते हैं नहीं। नहीं। तो उस समय से ये वो उस धागे की विशेषता ये थी कि वो पवित्र धागा था नहीं। नहीं। तो उस पवित्रता के बल से जो है वो दानवों पर विजय प्राप्त करते हैं तो ये मुख्य मूल कहानी है और मैं बताना चाहूंगा कि उस समय जब ये बांधा गया था तो उस समय श्रावण मास था और पूर्णिमा का दिन था तो ये वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ये त्योहार मनाया तो मुकेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताए आशा करता हूँ ये कहानी जो है राखी पर आधारित है और राखी एक प्रेम की जो दूर है उससे गिरी है जहाँ पर बहुत बड़ी शक्ति हमें वापस रीगेन होता है रिचार्ज जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को बैटरी जब लो हो जाती है ख़त्म हो जाती है तो फिर वो काम नहीं करता उसी तरह हम जब युद्ध में हार जाते हैं या अपने जीवन से आताश हो जाते हैं तो फिर से हमें रिचार्ज करने के लिए ये धागा बहुत काम करता है जहाँ पवित्र संकल्प एक संकल्प के माध्यम से पवित्रता को हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम पूरी तरह से वापस रिचार्ज हो जाते हैं और हम हारे हुए युद्ध को वापस जीते हो बहुत ही अच्छा आपने इतिहास की एक आध बहुत ही खूबसूरत कविता जो राखी पर है उसे जरूर सुना जी बिल्कुल राखी पे कविता भी लिखी है राखी पे कुछ कहानियां भी लिखी है लेकिन आज के अर्थों में थोड़ा सा राखी को मैं थोड़ा सा विस्तृत करना चाहती हूँ की राखी का मतलब रक्षा है तो आज पहले की तरह युद्ध तो नहीं होंगे ये तो आप मान के चलते हैं ना अब राजा बचे हैं और ना रजवाड़े बचे हैं तो वो युद्ध अब नहीं होंगे अब हमें किन चीजों की रक्षा करनी है और बदले में जो उपहार मिलते हैं आप जिसकी जैसे आप प्रकृति की रक्षा करते हैं प्रकृति क्या उपहार देती है हम सब जानते हैं अच्छे से हम नदी की रक्षा कर रहे हैं तो नदी हमें क्या उपहार देती है हर आदमी जिसका भी आप रक्षा करते हो वो बदले में गदगद होकर आपको कुछ ना कुछ देता ही है तो एक थोड़े से अर्थ चेंज हो गए हैं अब राखी के तो मैं एक राखी पे अब मैं चाहती हूँ हम थाल सजाते हैं राखी में और जिसमें जब कुमकुमोली और वो नारियल पानी का कलश वगैरह जो रखते हैं आरती उतारने के लिए तो वो थाल अब किस तरह सजाना है हमें मैं इस चीज पर एक आपको एक छोटी सी रचना जी, रखती हूँ की आओ मिलकर ऐसी राखी आज मनाए आओ मिलकर ऐसी राखी आज मनाए मानवता का थाल सजा कर हम लाए और भी भी भी बिल्कुल वो मानवता का थाल चाहिए अब हमें और प्रीत प्यार की हो उसमें रोली ओ मोली प्रीत प्यार की हो उसमें रोली ओ मोली और, के और मुस्कानों के अक्षत और गुड़सी मीठी बोली सुंदर मुस्कानों के अक्षत और गुड़सी मीठी बोली मन का ये लोटा भी मन का यह लोटा भी नेह नीर से भर ले और स्वास्तिक शुद्ध भावनाओं का उस पर कर ले स्वास्तिक शुद्ध भावनाओं का उस पर कर ले त्याग प्रेम की हो उसमें विशुद्ध मिठाई मिठाई जो हम रखते हैं वो किस चीज की चाहिए और त्याग प्रेम। और प्रेम की त्याग और प्रेम की हो उसमें विशुद्ध मिठाई और जग के हर प्राणी को माने अपना भाई जग भाई? के हर प्राणी को माने, माने, माने अपना माने भाई।, भाई इस थाली में दीप ऐसा एक जला ले राष्ट्र प्रेम की ज्योत जिसमें जगमगा इस थाली में दीप एक ऐसा जलाए जिसमें राष्ट्र प्रेम की जोत जग रेशम से बुना हुआ हो भाईचारे का यह तागा ये भाईचारे का तागा रेशम के एहसासों से बुना हुआ हो हाँ, रेशम सा बुना हुआ हो यह भाईचारे का तागा और हृदय कलाई से कभी टूटने न पाई यह धागा हृदय कलाई से कभी टूटने न पाई यह धागा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा जो कविता है आपने अपने शब्दों की हमारे बीच में शेयर किया आशा करता हूँ बहुत ही बारीकी से जब हम इस कविता को सुनेंगे इसकी लाइनों कही, को सुनेंगे ये कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की बल्कि मेरी भावना पूरे विश्व को एकता विश्व को जी। है और साथ ही साथ पर्यावरण को भी इसमें जोड़ा गया है हम इन चीजों को आज देखा जाए तो पूरे पर्यावरण की जो दोहन है हो चुका है हमने उसका पूरा अर्थ ले लिया है और उसका पूरी तरह से हमने इस्तेमाल किया है लेकिन फिर से रिटर्न हमने कभी किया नहीं है तो इसीलिए आज पर्यावरण दिवस को जागृति के रूप में भी मनाया जाता है सरकार इसके ऊपर काम कर रही है बहुत सारे लोग मिलकर जगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी जिस तरह का काम होना चाहिए नहीं हो रहा लेकिन राखी के माध्यम से अगर इन चीज़ों को हम लोग समझें तो इस पर्यावरण को बचाने के लिए हम अगर आज से संकल्प करें जिस तरह से हम एक दूसरे को राखी बांधते हैं और खुशियाँ मनाते हैं वैसे एक दूसरे को इसके साथ में अगर एक एक पेड़ हम लगाएंगे और खुशियाँ मनाएंगे तो हो सकता है कि पूरा जो पर्यावरण का असंतुलन वो फिर से संतुलन हो जाएगा और हमारा जीवन जो है वैसे ही स्वर्ग में बिल्कुल ये एक आपने राजस्थान में सुना एक खेजरली गाँव है जहाँ खेजड़ी को काटने के लिए बहने उन पेड़ों से चिपक, चिपक, चिपक गई थी और कितनी चिपको आतनी बहने अपने प्राणों की बाजी लगा दी तो पर्यावरण की रक्षा के लिए लोग युगों से मिटते आ रहे हैं और उसको बचाने के लिए प्रयास करते आ रहे हैं लेकिन आज जिस तरह दोहन हो रहा आज जिस तरह कटाई हो रही है तो हमें बहुत आवश्यकता है की हम मिलकर इन्हें बचाए सही बात आइए आगे बढ़ते हैं और रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर चर्चा हो रही है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ मुकेश जी और आशा जी जुड़े हुए हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से अपने भावनाओं को और अपने काव्यों को हमारे बीच में शेयर कर रहे हैं तो मैं फिर से मुकेश जी से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को और मैं चाहूँगा कि जैसे कि अलग अलग कहानियाँ हमें प्रेरणा देती हैं रक्षाबंधन पर और आपके मनोभावों को मैं जानना चाहूँगा आपकी एक कविता भी सुनना चाहूँगा रक्षा रक्षाबंधन केवल भाई बहन का त्योहार नहीं है ये तो आशा बहन ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कविता के माध्यम से बताया ही है और एक रक्षाबंधन ऐसा भी है जो हमें परमात्मा एक प्रतिज्ञा देते हैं परमात्मा कहते हैं कि आपके जीवन में दुख और अशांति का कारण है पांच विकार जब आप इन पांच विकारों पर अंकुश लगाते हैं इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आपका जीवन सुखी बन जाता है हम क्या चाहते हैं जीवन सुख और शांति चाहते हैं तो हमारे जीवन में सुख और शांति का अभाव का कारण क्या है वो है पांच विकार तो परमात्मा रक्षाबंधन अच्छा के माध्यम से हमें पवित्रता का एक प्रतिज्ञा करवाते हैं तो उस संबंध में मैं कुछ पंक्तियाँ प्रतिज्ञा स्वरूप राखी प्रभु लेकर आते अपने पास hmm. प्रतिज्ञा स्वरूप राखी प्रभु लेकर आते अपने पास बांध कर कलाई पर करवाते विकारों से संदेश जब भी छुए मेरी कलाई जब भी मैं छुए मेरी कलाई को पवित्र राखी की डोर मन ही मन हो जाता हूं मैं पूरा भाव भाव विभोर क्यों होता हूं? कि परमात्मा मुझे एक, एक कार्य दे रहे हैं कि आपको अपना जीवन पवित्र बनाना है शुद्ध बनाना है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है इसलिए मैं भाव विभोर हो जाता हूं भूल गया मैं दैहिक भान मेरी आत्म चेतना भूल गया मैं दैहिक भान मेरी आत्म चेतना जागी दिव्य गुण अपनाए मैंने मैं विकारों से हुआ वैरागी मेरी दृष्टि बनी पवित्र मेरी दृष्टि बनी पवित्र दिव्यता का हो रहा संचार देह भान के रोग का सहज हो रहा उपचार हमारे जीवन में दुख अशांति का कारण है देह अभिमान यानि कि मैं कोई पद का मुझे एक भान है मैं इस पद पर हूँ क्या मेरी ये विशेषता है मैं बहुत सुंदर हूँ मैं बहुत शक्तिशाली हूँ मैं बहुत पैसे वाला हूँ ये अभिमान ही हमारे जीवन में एक समय आने पर दुख का कारण बनता है तो हमें इस अभिमान को समाप्त करना है देह अभिमान के रोग का सहज हो रहा उपचार अब परमात्मा हमसे क्या कहते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ रक्षाबंधन के अवसर पर ये कसम खाएँ मिलकर रक्षाबंधन के अवसर पर ये कसम खाएँ मिलकर इस दुनिया में रहेंगे हम कमल पुष्प साखी क्या बंधा हुआ एक धागे में भाई बहन का प्यार राखी धागो का त्योहार राखी धागो का त्योहार हुआ एक धागे एक में भाई बहन था प्यार राखी धागों का त्योहार राखी धागों का त्योहार कितना कोमल कितना सुंदर भाई बहन का नाता इस नाते को याद दिलाने ये त्योहार है आता बहन के मन की आशाएं हैं राखी के ये तार राखी सागों का त्योहार राखी सागों का त्योहार कहे मेरे वीर तुझे ना बुरी नजरिया लागे मेरे राजा भैया तुझको मेरी उमरिया लागे धनु पर फिर भी मिलूंगी साल में तो एक बार राखी धागों का त्योहार राखी धागों का त्योहार कहे ओ बहन मैं तेरी लाज कहूँ रखवाला गु मैं प्यार से तेरे अरमानों की माला भाई बहन का प्यार रहेगा जब तक है संसार राखी धागों का त्यौहार राखी धागों का त्योहार राठी आप देखें कि देवी देवताओं को कमल पुष्प पर विराजमान बताया जाए इसका अर्थ यह है आध्यात्मिक अर्थ इसका यह है कि वो इतने पवित्र और शुद्ध विचारों वाले तो हम अगर इतने शुद्ध और पवित्र विचार वालों विचारों वाले बनेंगे तो हम भी देवतुल्य बन जाएंगे और भारत भूमि को तो देव भूमि ही कहा गया पवित्रता की प्रतिज्ञा को हम रखेंगे पवित्रता की प्रतिज्ञा को हम याद रखेंगे बारंबार अपने जीवन में कभी नहीं आने देंगे पांच विकार नहीं रखेंगे किसी के प्रति मन में कोई वैर विरोध नहीं रखेंगे किसी के प्रति मन में कोई वैर विरोध छोड़कर सारी व्यर्थ बातें करते रहेंगे आत्मश्रोत तब तक हम आत्मचिंता नहीं करेंगे तब तक हम अपने अंदर के जो अवगुण हैं, जो बुराइयां हैं, उनको समाप्त नहीं कर सकते तो छोड़कर सारी व्यर्थ बातें करते रहेंगे आत्मशोर। और अंतिम पंक्तियों में विश्व सेवा में बीते अपने जीवन का हर एक क्षण विश्व सेवा में बीते अपने जीवन का हर एक क्षण दुनिया को पावन कर देंगे लेते हैं आज ये प्रण बहुत सुंदर प्रण, प्रण है आपका जी आशा जी बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे लगता है मुकेश जी ने जो बातें बताई हैं कहीं ना कहीं ये संपूर्ण रक्षा की बात हो रही है और आत्म चेतना जब जब जाती है आत्म रक्षा आत्मरक्षा होना हाँ, शिकारों से खुद की रक्षा कैसे हो तब हम संसार की रक्षा कर पाएंगे मुकेश जी के कहने का आशा बड़ा बहुत बड़े अच्छे विचार है ये आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का और ब्रेक में एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनते हैं राखी का आइए बहुत ही खूबसूरत राखी पर गीत आपको सुनाते हैं उसके बाद फिर लौट के आते हैं मुकेश जी और आशा जी से बात करते हैं आप सुन रहे हैं रीड मोट वन नाइन फोर एफ एम सुनते रहो नमस्कर नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और ख़ास रक्षाबंधन पर हम लोग बात कर रहे राखी के बारे में राखी का जो पावन पर्व है उसकी जो अर्थ है वो बहुत ही गुण है जिसके बारे में हमें समझना ज़रूरी है आज जो वक्त है हमें इस पर चिंतन करना है और ये एक ऐसा पर्व है जहाँ पर हम पूरे विश्व को बदल सकते हैं और पूरे विश्व को खुशहाल बना सकते हैं कितना सुंदर ये पर्व है इसीलिए पावन पर्व कहा जाता है बाकी सभी पर्वों को पर्व कहते हैं लेकिन पावन पर्व शब्द राखी के साथ बहुत ही सूट होता है अच्छा लगता है तो आइए इस पावन पर्व की सुंदर वेला में आप सभी का स्वागत है और आशा पांडे ओझा से जुड़ना चाहूंगा आप सभी को और उन्होंने कुछ दुहे हाँ राखी पे कुछ दोहे और कुछ चौपाई भी लिखी है मैंने क्योंकि हमारे एक वो जीवन में पहले बहुत शुरू से ही रहा है कि कोई भी चीज हम जब काव्यात्मक तरीके से कहते हैं तो लोगों हाँ। को बड़े अपील करती है और बहुत जल्दी समझ में आती है और उनके दिल तक जाती है तो गद्य में भी बात कहते हैं लेकिन पद्य में बात नहीं हुई बड़ी याद रखती है कोई छोटी सी बात होती है तो मैं ये की भाई रखना चाहती हूँ कुछ दोहे आपके सामने रक्षाबंधन पे राखी रक्षा सूत्र है बांधे जिसके हाथ राखी रक्षा सूत्र है बांधे जिसके हाथ सुख दुख में छोड़ो नहीं उसका तुम फिर साथ सुख दुख में छोड़ो नहीं उसका तुम फिर साथ एक और दोहा रखती हूँ कि राखी धागा नेह का रिश्तों से मत तोल राखी धागा नेह का रिश्तों से मत तोल रेशम की यह डोर है दुनिया में अनमोल रेशम की आजकल आपने देखा राखी में सोने का और चांदी के और सारी मतलब बढ़ बड़ के, के हमने इतनी महंगी राखी भाई को बांधी है या इतनी राखी महंगी तो राखी कहीं भी आप उसे दौलत से नहीं तोले वो तो तोलेने का धागा है और वो आत्मा का धागा है प्रेम का धागा है उसका कोई कीमत नहीं आप करोड़ की राखी भी लाएंगे तो वो राखी ही रहेगी और स्नेह ही रहेगा तो एक दिखावे की भावना से भी मैं चाहती हूँ अपनी बहनों को और अपने सारे की वो बचें और जितना की गरीब बहन भी जब अपने भाई को राखी बांधती है उतना तो ही होता है जितना तो हो सकता है कि हमसे भी ज्यादा दुआएं हमसे भी ज्यादा प्यार और हमसे भी ज्यादा स्नेह उसके मन में हो तो एक ये दिखावे की भावना भी जो आजकल बहुत ज्यादा हर त्योहार में आ गई है कहीं ना कहीं इससे भी हमें थोड़ा सा आ, मैं उसको एक विकार मानती हूं तो थोड़ा सा हमें परे हटना होगा बाबा मीडिया का दुनिया बनते जा रहा है जहां पर टीवी पिक्चर्स वगैरह सब कुछ आ गया है और सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा अहम रोल कर रहा है जहां पर हम सभी चाहते हैं कि मेरा फोटो आगे जाए मेरी बातें आगे जाए तो ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं जो पवित्र भाव है वो पीछे इसलिए हम सभी को थोड़ा सा अलर्ट होना जरूरी है हम सभी के भाव भी अच्छे हैं और हम चाहते भी हैं कि भाव ही प्रकट हो लेकिन हाँ, बात आती है कि जब वो चीजें हम लोग करने जाते हैं तो फिर अहम आ जाता है वो सारी चीजों को फिर माइनस कर देता है जी जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो चीजें कहीं ना कहीं फिर हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है इन सभी चीजों को क्योंकि भाव किसी का भी गलत नहीं है सभी का अच्छा है सभी चाहते हैं कि संसार में सबका कल्याण हो सभी सुखी रहे लेकिन बात आती है कि उन चीजों को जहाँ हम लोग प्रेजेंट करना चाहते हैं या जहां हम लोगों को अपना कर्तव्य पूरा करना होता है तो वहां कहीं ना कहीं ये नाम मान शान चीज़ें बीच में आ जाती है जिसकी वजह से हम अपने कर्तव्य को घूल जाते हैं और हम अपने प्रचार में लग जाते हैं हाँ, वो बड़ी गलत बात हो जाती है हमारा मकसद प्रचार नहीं है हमारी मकसद है विश्व का कल्याण ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना इसीलिए देखिए अब कितने सालों से हम पर्यावरण पर या फिर पवित्र रक्षा की बात अगर हम लोग करते हैं लेकिन इन सभी के बावजूद भी वही होता है कि मोटिव हमारा ये है लक्ष्य हमारा ये है लेकिन उद्देश्य उसके जो पीछे, लेकिन है, वो इसके पीछे है लेकिन इसको अगर करण सिन् में जब हम लोग इन चीजों को देखते हैं तो कहीं न कहीं हम बहुत पीछे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल में हम आज न्यूज पेपर तो टीवी में जब देखते हैं तो कहीं न कहीं बहनों का शोषण भी हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही रक्षा बंधन आज हम लोग नहीं मना रहे ना जी कई सालों से हम मनाते आ रहे हैं तो आज के दिन हम जिस भावना से जिस चीज को मना रहे हैं वो जब पुरानी कहानियों में तो आपने देखा है की धागा भी नहीं होता तो साड़ी का सूत्र बना दिया जाता है तो कहीं ना तो। कहीं हम लोग इनके भावों को समझते हुए प्रैक्टिकल में नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग डायमेंशन है कहीं न कहीं कोई चीज हमसे दूर छूट गई है जिसके वजह से हम ये चीजें नहीं कर पा रहे और पर्यावरण के भी हम लोग बातें कर रहे हैं हम सभी को पता है की अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी नहीं है जी बिल्कुल या पर्यावरण है तो मानो है पर्यावरण नहीं तो मानव जीवन भी नहीं बिल्कुल एक राखी राखी तो ही ही ध्यान आ गया मुझे पेड़ पेड़ के के लिए कि बांधो समझो उसकी पीर राखी बांधो पेड़ के समझो उसकी पीर, पेड़ पेड़ समझो उसकी पीर। काटा उसको जो अगर बरसेगा क्या नीर काटा उसको जो अगर बरसेगा क्या नीर तो जब आप पेड़ों को काटोगे तो पानी कैसे बचेगा? फिर आप पानी को तरसोगे एक बात पूछना चाहूंगा कि हम राजस्थानी है तो राजस्थान में परंपरा है कि ननन भी भाभी को या भाभी ननन को कुछ हाँ, लूम भी कहते हैं शायद मुझे कुछ ऐसा नाम याद आ उसके बारे में थोड़ा आप बताए वो रक्षा सूत्र मैंने कहा ना कि केवल भाई का नहीं हाँ। वो पूरे भाई के परिवार का होता है भतीजे भतीजी मुकेश तो जी ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताया राजस्थान में ये प्रथा चलो आनंद या फिर जो है बातचीत हाँ। होती है लेकिन ऐसा भी देखा गया किसी गांव में एक ब्राह्मण होता था जो हाँ, वो सबके राखी बांध सबके घर में जाके सभी को राखी खुद अकेला ही व्यक्ति जो है पूरे गाँव वालों को बच्चे से लेकर बड़े सभी को बांध के आता था जो हाँ। तो वो एक अलग बहुत ही अच्छा लगा वो आज भी लग में, में, में भी हम बहुत मेरे ख्याल से किसी आज से बीस पच्चीस साल पहले मैं एक मेडिकल स्टोर में मैं ऐसे काम कर रहा था तो वहां मैंने देखा वो पूरे एक पूरे दुकान होते थे लाइन से जी। और उसमें राखी के दिन दोपहर में वो आ जाता था, था बारह एक बजे बिल्कुल और वो अपने थाली में पूरे राखी वो बहुत ही सुंदर छोटे छोटे राघा और लाल वाला फूल उसके लगा होता था और टीका एंड हल्दी कुम्कु सब होता था और वो आके दुकान में सभी को टीका करता फिर सभी को राखी और आगे जी बिल्कुल उसके पीछे क्योंकि एक पंडित जो होते थे पहले उनका वो वो यही होता था कि ये हमारा देश है गांव है हमारा वो सारा सुखी रहे आबाद हुँ, रहे हुँ, वो सब तो एक पूरी वो रक्षा की भावना सबके लिए ईश्वर से एक दुआए प्रार्थनाएं होती है की आप सबको सुखी रखें और सबके जीवन में जो कष्ट है उनको मिटाए और सबको समृद्धि दें ये भावना लेके एक बहन तक सीमित किया गया लेकिन ऐसा नहीं है रक्षा बंधन का पर्व बहुत नहीं है अपने टीचर के भी हम राखी बांधते जाता है की राखी गुरु को बांध कर पाओ उनसे ज्ञान राखी गुरु को बांध कर पाओ उनसे ज्ञान दौलत ऐसी फिर मिले बड़े जगत में मान क्या दौलत ऐसी फिर मिले, राखी <laughs> कुछ न कुछ उनसे हमें मिलता आया है वो बदले में हमें बहुत कुछ देते हैं जी जी, जी। आशा पांडे बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारी सभी सोच लेन देन की जो बात आपकी है की पौराणिक कथा है की जिसमे राजा बलि था उसने अपने बल से स्वर्ग पर विजय प्राप्त अच्छा अब पुरानी घटना है कथा है तो विजय प्राप्त करने के बाद बड़ी समस्या हो गई तो क्या किया जाए तो सभी देवताएं जो थे वो विष्णु के पास गए कि कुछ रास्ता निकालो तो विष्णु ने वामन अवतार उस समय बताते हैं कि धारण किया आ, और राजा बलि के पास गए इच्छा मांगे उन्होंने बलि ने पूछा क्या चाहिए आपको उन्होंने कहा तीन पैर पृथ्वी के चाहिए <laughs> और कहा जाता है कि तीन पैर में उन्होंने आकाश धरती और पताल तीनों को नाप <laughs> अब ऐसी स्थिति में राजा बल्ली जो थे वो रसातल में चले गए उनके पास तो कुछ रहा ही नहीं फिर उन्होंने पुनः तपस्या की और विष्णु को प्रसन्न किया और ये वरदान मांगा कि विष्णु जी आप सदा मेरे सामने <laughs> तो ऐसे में लक्ष्मी के सामने समस्या हो गई <laughs> कि मेरा पति जो है मेरे साथ नहीं है हमेशा बल्ली के साथ रहता तो फिर नारद जी ने उनको एक सलाह दी कि आप जो है बलि को राखी बांध <laughs> राखी बांधोगे तो वो भाई बन जाएगा तो उसमें कुछ न कुछ कहेगा गिफ्ट में क्या चाहिए <laughs> तो उस समय आप कहना कि मेरा पति मुझे वापस दे बड़े अच्छे सलाहकार होते तो वो एक उन्होंने एक रास्ता बताया और फिर लक्ष्मी ने बली को राखी बांधी और तो बदले में उपहार स्वरूप जो है विष्णु को तो ये बड़ा सुंदर घटनाक्रम जो है हमारे पुराने चलो मुकेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने है और आशा करता हूँ अच्छा, तो राखी के मायने काफी बहुत बड़ा है और, इसे इतना और, और, भी और विस्तार देने की जरूरत और विस्तार देने की जरूरत है जैसे संदर्भ बदलते हैं जैसे समय बदलता है उसके संदर्भ बदलते वो हमें बदलने भी होंगे आज तो मैं सबसे ये अपेक्षा करती हूँ एक दोहे के माध्यम से की राखी निर्बल के हम बांध दे राखी ऐसी आज निर्बल के हम बांध दें राखी ऐसी आज साथ हमारा हमारा जो जो मिले मिले उसके उसके काज भाँगा। उसके भाँगा। काज एक आजकल गाय को भी लेके हम बहुत लापरवाह हो गए बिल्कुल गोरक्षा तो बहुत आवश्यक है आज के समय बहुत दिया है गाय और देती जा रही है हमें सारी उसका उसका एक तरह से अमृत है हमारे लिए फिर भी हम उनके सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं है उसका फायदा तो पूरा उठाते हैं गाय रखने वाले लेकिन गाय की बिल्कुल सेवा नहीं करते उनको ऐसे सड़कों पे पॉलीथिन खाने के लिए छोड़ देते हैं कचरा खाने के लिए छोड़ देते हैं और दुहने के टाइम आप बांध लेते हैं उसकी थोड़ी सेवा करके देखिए दूध और भी अच्छा मिलेगा और क्योंकि वो भी हमारे घर का एक सदस्य है तो उसको भी उसी तरह हमें अगर कोई विपदा आने वाली है तो गाय में विशेषता होती है की गाय पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं उसके ऐसा होता है कि पहले से बाप कर उसको अपने ऊपर ले लेती है और परिवार के सदस्यों की रक्षा करती है और जगह नहीं हम फ्लैट में रह रहे हैं, ये रह रहे हैं। लेकिन कम से कम जो गाय रख रहे हैं वो तो ये प्रण करे की वो बिल्कुल उसकी देखभाल एक अपने घर के सदस्य की तरह करेंगे और तभी तो वो आप उसका आप मुझसे दूध बेच रहे हैं दही बेच रहे हैं पैसे कमा रहे हैं फिर उसको इतना इग्नोर क्यूँ कर तो एक मैं दुखा बिल्कुल गाय पे भी बन गया है स्वागत जो रखती हूँ कि राखी बांधो गाय के उपयोगी है जान राखी बांधो गाय के उपयोगी है जान सेवा उसकी हम करें माता अपनी मान सेवा उसकी हम करें माता अपनी मान तो ये जो भाई लोग तो और बाहर काम करने में निकल जाते हैं जो गृहणियां होती है घर में और जिनके घर में गाय है उनसे विशेष मेरा ये निवेदन मिलेगा कि वो पूरी एक तो बच्चे की तरह उसकी देखभाल करे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बातें हो रही थी राखी पर रक्षाबंधन पर और मुझे लगता है कि इसका जो विस्तार है अनंत है जितना हम चाहे इसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन बात वही आके रुक जाती है कि हम विस्तार करने के बाद अपने कर्मों में किंच बदलाव लाते हैं तो सार्थक हो सकता है आज का हमारा ये प्रोग्राम और जिन भावनाओं को हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं शायद आप सभी ने समझ लिया होगा काफी चीजें हैं जहाँ पर हम पूरे विश्व को बदलने की प्रेरणा रखते हैं इस रक्षा पे पावन पर्व पर तो मैं चाहूंगा कि आप अपने घर से ही शुरुआत कीजिए और इस पावन पर्व पर, पर पावन भावनाओं को लेकर एक अच्छे कर्म कीजिए पर्यावरण के लिए पेड़ लगाइए गाय की सेवा कीजिए बिल्कुल नदियों को भी संभालिए आप नदियों में कूड़ा करिए वो चीजें कहीं ना कहीं हमें जो है ये सड़क आप जो कचरा फेंक देते हैं वो भी कहीं ना कहीं हम लोग अपनी आस्था को बनाए रखे और शुद्धता को अपने जीवन में और अपनी सोसाइटी में बनाने की कोशिश करें ऐसी शुभ के साथ मैं जाते जाते मुखी जी से और आशा जी से चाहूंगे एक छोटा सा संदेश जी मेरा इस रक्षाबंधन पे यही संदेश है कि हमें तो पूरे विश्व की रक्षा करनी है और उतना हम नहीं कर सकते लेकिन हम अपने आसपास की रक्षा करते हुए उस पूरा जो एक मोटिव सरकार भी लेके चलती है जो उद्देश्य उस तक हम कहीं ना कहीं कहते ना कि एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो वो बूंद बूंद हम अपने उसकी सामर्थ्य की डालें उसमें और अपने आसपास अपने पर्यावरण अपने आसपास जो दुखी दिन है उनकी रक्षा करते हुए हम आगे बढ़े और सबको लेकर भाईचारे के साथ आगे बढ़े और इस रक्षाबंधन की जो भावनाएं हैं पवित्र भावनाएं पावन भावनाएं पुनित भावनाएं उसी भावनाओं के साथ हम विश्व को भी अपना भाई मानते हुए कहीं ना कहीं अपना सहयोग करें और आगे बढ़े मुकेश जी जी रक्षाबंधन के अवसर पर मैं कुछ पंक्तियाँ आपके हम प्यार की दुनिया बसाएंगे हम प्यार की दुनिया बसाएंगे हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे अवगुण सारे मिटा कर अपने पावन खुद को बनाएंगे हम प्यार की दुनिया बसाएंगे धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मुकेश जी एंड आशा पांडे ओझा जी बहुत ही अच्छा विषय पर आपने अपने विचार अपनी पवित्र भावनाओं को व्यक्त किया मैं इसी पवित्र भावनाओं के साथ हमारे सभी लिस्नर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनसे दिल से विनम्र अभिवादन और निवेदन जरूर करूंगा कि आप इसमें से जो भी अच्छी बातें आपको लगी तो उसे ज़रूर कीजिए हो सकता है कि हम उस तक नहीं पहुँच पाए आप अपने घर पर ही हैं आपके पास गाय भी है और आप ये चीज़ें कर सकते हो तो ज़रूर करिए हमारी दिल की यही दुआ है और आपके ज़रिए पूरे विश्व में एक संदेश जाए कि हम भी ऐसा कर सकते हैं तो एक नया रूप जो है मिलेगा आज ही से इसी वक्त से तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे मुकेश जी को और आशा पांडे और को दीजिए इजाज़त नमस्कार धन्यवाद चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही और इन पावन शुभ के साथ मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एन सुनते रहो रांधन है ऐसा बंधन